श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड बाईसवां अध्याय गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण का स्तमन भगवान का उनके बीच में प्रकट होना उनके पूछने पर हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना तथा गोपियों को क्षीर सागर श्वेत द्वीप के नारायण स्वरूपों का दर्शन कराना श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त ब्रजांगनाएँ मिलकर साम्य साल स्वर के साथ उन से हरि के स्मरणीय गुणों का गान करने लगी गोपियां बोली लोक सुंदर जन्मभूषण विश्वदीप मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हरने वाले आनंदकंद यदनंदन नंद नंदनंदन तुम्हारे चरणार बिन्दों का मकरंद भी परम स्वच्छ है तुम्हें बारंबार नमस्कार है गौों ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज रूप वेद वंद तथा कंसादी दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर देवादिदेवों के भी आदि कारण मुक्त जनार्दन मुक्त जनधर्पण तुम्हारी जय हो गोप रूपी सागर में परम उज्ज्वल मूर्ति के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नीलरत्न परमात्मन गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोपविंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस तुम्हारी जय हो प्यारे श्याम सुंदर तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो श्री राधा के मुखचंद्र की सुधा में चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो श्री राधा के वक्षस्थल पर मान चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपिणी माधवी लता के लिए कुष्मा अर्थात रुज हो जो रास में अपने वैभव लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं जो वो पंगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप है तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है वे श्याम सुंदर श्रीहरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपने चरण धूलि से अलंकृत किया है जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती है उन रंद नंदन माधव की हम आराधना करती हैं प्राणनाथ तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है यह संपूर्ण वनांत भाग को पहले प्रसन्नता का केंद्र था अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असी पत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाढ़ सी लगती है हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था उससे हजार गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विहार ने जनक नंदनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है गोप्य उ लोकाभिराम जन भूषण विश्वीप कंदर्प मोहन आनंद कंद यदुनंदन नंदसूनो स्वच्छंद पद्मकर नो नमस्ते गोपी प्रसाद विजयध्वज दंसाधि दैत्यवध हेतुवता श्री नंदराज श्रीनंदराजकु पद्म दवादिभुक्तन दर्पण तेजयू गोपाल सिंधु परमौक्तिपधारिन्ोपालंशिरिनीलमणे पर करूप धारिन। गोपाल गोपाल मंडल सरोवर कंजमूर्ते गोपाल गोपालचंदन वने कलहस मुख्य श्री राधिकवदन पंकज श्रीराधिकवदन चंद्र चकोर चकोरूप्रीराधका हृदय सुंदर चंद्रहार श्रीराधिका मधुलता कुसुमा कौष रास रंग निज बिहिभवूरली गोपिका नन जीवनमूलहार मानंतकार रनव मान सोय हरिर्भवती नो नयनाग्रभागा योग गोपिका सकलयूथमलचकार यो वृंदवनम्त निज पादरजोभिद्रि यलोक बभू बूब तम भूरिणीलमुगेन्द्रभुज भजा वह चंद्रम प्रतप्त कि्वलनम प्रसन्नम सर्वे वहां तमसी भद्रवन प्रवेश बाणम प्रभंजनमतीव सुमयानम्मा मनयामहे किल भवते व्यता सौदासजमहिषे विरहातीव जा सहस्रगुणि नलपट्ट राग्य जी कहते राजन इस प्रकार रोती हुई गोपांगलाओं के बीच में कमल नय श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो उनके मस्तक पर क्रीड भुजाओं में केयूर और अंगत तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी तृप्ति फैला रहे थे स्निग्ध निर्मल सुगंधपूर्ण नीलों घुघराले नीले घुघराले के कलाप मन को मोहे लेते थे उन्हें आया हुआ देख समस्त वृजांगनाएँ एक साथ उठकर खड़ी हो गई जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया सहसा प्रचेष हो जाती है राजन उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बाँसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मृत्युमान काम नाच रहा हो जितनी संख्या में समस्त गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजांगनाएँ वहाँ खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली गोपियों ने पूछा श्याम सुंदर जो सारे जगत को तिनके की भात त्याग कर तुम्हारे चरणार बिन्दों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं उन्हें इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे श्री भगवान बोले गोपांगनाओं पुष्कर द्वीप के दधि मंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए दो मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्र निकल गया इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर शेष द्वीप में चला गया ब्रजांगनाओं वहां क्षीर सागर के भीतर शेज सैयाह पर मैं सो गया था फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर यहां यहाँ आ पहुँचा क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं जो जितेंद्रिय समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख मानते हैं जैसे ज्ञानेन्द्रिया आदिरस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं जानत संत सम क्ष ज्ञानेन्द्रिया यथा रोपियों ने कहा माधव यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेषैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ श्री नारद जी कहते हैं तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते आठ भुजाधारी नारायण हो गए और श्रीदास राधा लक्ष्मी रूपा हो गई वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया दिव्य रत्न में मंगल रूप प्रसाद धृज गोचर होने लगे वहीं कमलनाथ के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के छत्र से सुशोभित थे उस शेष सैया पर माधव सुख से रस्त हो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गई मैथिल जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था वह परम पुण्य में पाप नाशक क्षेत्र बन गया तदनंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह से में संतरण कलाकेली करने लगे श्री राधा के हाथ से उसका लक्षदल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीताम्बर वंशे और बेत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले राधे मेरी बाँसुरी दे दो श्री राधा कहने लगी माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो श्री कृष्ण श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को वंशी पीताम्बर और वेद लौटा दिए तदनंतर श्री कृष्ण लंबनी घुटने तक लटकती हुई वैजयती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए वहां चतुर चूड़ा मड़ी श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया भाल तथा कपूलों पर पत्र रचना की पैरों में महावर लगाया फूलों की माला धारण कराई वेणी को भी फूलों से सजाया ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया इसी प्रकार कीर्तिनंदनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन अगरू कस्तूरी और केसर आदि से श्रीहरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत राज राजक्रीड़ा नामक बाईसवां अध्याय पूरा हुआ